भी है और अंधेरा भी है यह आश्चर्य की बात है सूर्य है और अंधेरा है तो या तो सूर्य नहीं जिसे तुमने सूर्य मान लिया और या फिर तुम सो ही रहे हो अभी, अभी जगे नहीं। सूर्य होने के बाद अंधेरा कैसा तुमने केवल एक नाटक कर लिया कि हमारे गुरुदेव हैं, तुमने असली में गुरुदेव ने नहीं माना यदि गुरुदेव माने तो आज्ञा का पालन और आज्ञा पालन करे तो उसे विषय सता जाए उसे काम क्रोध सता जाए ऐसा कैसे हो सकता है जैसे सिंह के समीप बैठे हुए सिंह के छोने को कोई भी जंगली जानवर भयभीत नहीं कर सकता क्योंकि पता है एक दहाड़ में सब भाग जाएंगे ऐसे ही सदगुरुदेव की शरण में बैठे हुए शरणागत को ये काम क्रोध लोवाद जंगली भेड़िया उसको भयभीत कर दे आश्चर्य की बात जब हम सद को सदगुरुदेव नहीं मानते नाटक करना एक अलग बात है कि आप हमारे गुरुदेव यदि सदगुरुदेव को वास्तविक हृदय से सदगुरुदेव स्वीकार करते हैं, तो उसकी पहचान है आज्ञा समन सेवा अपने साहब की सुंदर सेवा है आज्ञा पालन करना यदि आप गुरुदेव की आज्ञा में हो आपको कोई विषय परास्त कर दे असंभव बात हो ही नहीं सकता नहीं आज तक जितना इतिहास और शास्त्र है ये सब झूठे हो जाएंगे इस बात के साक्ष्य शास्त्र संतजन उपासक जन की जिसने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया वो इस दुरंत मोह से पार होकर इस महान प्रपंच रूपी माया रूपी दलदल से वो पार होकर सच्चिदानंद रस को प्राप्त हुआ यदि हम अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन करते हैं अन्य सब उपासनाओं की तरफ से वृत्ति हटाकर एकमात्र राधा वल्लभ लाल के चरणारविंद के भजन करने वालों के चरणारविंद में अपनी रति कर ले तो निश्चित सब कुछ प्राप्त हो जाएगा हो सुदृढ़ सत्संग सुदृढ़ सत्संग होगा सुदृढ़ सत्संग ये जो हम कर रहे हैं एक बाय एक होता आंतरिक अंदर से बैठे है कुसंग की वृत्तियां आ रही सत्संग की वृत्तियों के द्वारा उसका नाश नाश्र सत्संग है बाहर सत्संग सुना और अंदर कुसंग का चिंतन कर रहे अंदर से गंदी वृत्तियों का चिंतन कर रहे तो सुदृढ़ सत्संग थोड़ी हुआ सुदृढ़ सत्संग वो है कि आए हुए कुविचार को सुविचार के द्वारा नष्ट कर दिया अंदर सुदृढ़ सत्संग अंदर होता है ये जो बाह्य सत्संग है यही आंतरिक सत्संग में प्रवेश करता है जिस साधक का अंदर से सत्संग नहीं है वो बाहर के सत्संग से विशेष लाभ नहीं ले सकता बाहर सत्संग सुना बोले बहुत बढ़िया प्रवचन हुआ चले गए आंतरिक सत्संग हम चल रहे हर वृत्ति का सत्संग एक एक वृत्ति का निरीक्षण ये वृत्ति कुसंग की आई या सत्संग की? यदि सत्संग की आई तो स्वीकार कुसंग की आई तो किस वृत्ति से हम इस कुसंग वृत्ति का नाश करें ये बाहरी सत्संग में हमको युक्ति मिली उसके द्वारा हम तत्काल उसका नाश करके और आगे बढ़े अगर हमारा समय विषय चिंतन में जा रहा है हमारा हृदय में भाव बैठा हुआ है कि संसार के भोगों में सुख है अभी हमें लग रहा है कि शरीर का आराम विश्राम ये सब मेरा सुख है घोर अज्ञान सच्ची मानिएगा घोर ज्ञान अभी बिल्कुल साधना में प्रवेश नहीं हुआ जिस समय लगन लगती है तो ब्रह्मादिक के भोग लागत नारायण ब्रजचंद लगन लगी जिसे ठाकुर जी की लगन लगी उसे भोग अच्छे लग रहे उसे विषय अच्छा लग रहा है नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विसम लागत है कुछ अच्छा नहीं लग सच्चिदानंद सुख का भोग करने की आकांक्षा रखने वाला उपासक पार्थिव नासवान भोगों में असंभव बड़ी आश्चर्य की बात इसलिए सदगुरुदेव के होते हुए ही अपने समस्त विकारों को अंतर ध्यान हो जाने पर वो तुम्हारी ऐसी दुर्गति करेंगे जिससे बचना असंभव गुरु समक गुरु साहब हमारे है वो हमारे समीप विराजमान है हर प्रश्न का उत्तर है हर रोग की औषधि बहुरोग के जनित जितने विकार है उनके वचन रूपी औषधि के द्वारा तत्काल हमारा निवारण हमें सदगुरुदेव की उपस्थिति में तत्काल अपने अंताकरण को निर्विकार करने की चेष्टा अभी से शुरू कर देनी चाहिए जब तक हृदय निर्विकार नहीं होगा तब तक हमारे प्रिय प्रीतम पधारने वाले नहीं प्रिया प्रीतम उसी के हृदय में खेलते है जिसका हृदय निकुंज हो जाता है किसी भी की कोई वासना नहीं कोई इच्छा और किसकी इच्छा करे किसकी वासना करे यहाँ कोई सुख है क्या भ्रमित घोर भ्रमित भगवान कैसा भ्रम छाया हुआ है सामने सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम उनको छोड़ के हम पीछे कैसे अब बताओ कोई विष्ठा की थैली को हृदय से लगाए घूमे तो क्या कहोगे यदि तुम्हें पता हो कि बहुत चिकनी थैली में आकर्षणकारी थैली में विष्ठा भरा हुआ है तो आप उसे गले से लगाएंगे आप उसको आदर करेंगे आप उसको अपने एकांत में ले जाके रखेंगे नहीं रखेंगे क्योंकि जो नहीं जानता है वो तत्काल देखे बहुत कीमती और चिकनी थैली है तो इसके अंदर माल भी बहुत अच्छा होगा वो उसको ले सकता है लेकिन जब आपको पता है तो आप हंस के चल देंगे और उठाने वाले के प्रति हंसेंगे मूर्ख ये ऊपर चिकनी है उसकी देख करके और अंदर क्या भरा इस पर नहीं ध्यान दिया बिल्कुल ठीक ऐसा ही साधक होता है ये जो आप थैला देख रहे हैं, इसमें मलमूत्र भरा हुआ है जिसे हम सुख का केंद्र समझ रहे हैं, ये सत्संग है ये समस्त वासनाओं को नष्ट करने वाला है जितने भी सुख हैं संसार में उन सुख में नंबर एक में रखा गया है सब शास्त्रों में काम सुख ये सर्वोपरि रखा गया है संसार में कहा मिलता है किन अंगों के द्वारा प्राप्त होता है ये विचारणीय विषय है है क्या ये मलमूत्र की थैली जहाँ से देखो वहाँ से दुर्गंध अगर इस थैली में अनुराग है उसे साधक उसे साधु उसे महात्मा उसे ज्ञानी उसे बैराग्य कहा जा सकता है आप विचार करो उसे तो घोर अज्ञानी कहा जाएगा जो मलमूत्र के भांड शरीर पर जो अनुराग करे इससे जो प्यार करे जो इसको अपना मैं माने जो इससे भोग भूग कर सुख प्राप्त करना चाहे उसे कोई साधु कहेगा उसे कोई साधक कहेगा विचार करो कहा सुख किस विषय का सुख जहाँ स्पर्श करने पर रज लगा के हाथ धोया जाता है वहां सुख ढूंढ रहे हो फिर किस सुख से तुलना प्रियालाल के सच्चे आनंद में नाम रूप लीला धाम का त्याग करके उन सुखों की तरफ मतलब विचार करो एकांत में विचार करो कहा साधक तत्काल भगवत चरण अरविंद का स्मरण करते हुए गुरु चरण अरविंद के बल से इन विषयों पर विजय प्राप्त कर ले नहीं तो पछताना पड़ेगा ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये बहुत कीमती बहुत थी। आपको पता नहीं अपार आनंद के लिए तुम्हारे द्वार खुल गए श्री जी के निकुंज में जाना है अपार आनंद जहां सोच नहीं सकते कैसी श्री यमुना जी प्रवाहित हो रहे कैसी कैसी लताएं कैसे कैसे, कैसे खगम्र पशु पंछी वहां हमारे लालली लाल खेल रहे उस खेल में मुझे सम्मिलित होने के लिए बुलावा आया है उस खेल को ना प्राप्त करने की चाह करके वो खेल अपने सब साधक ही बेटे इसलिए चर्चा कौन सा ऐसा सुख है स्त्री शरीर में या पुरुष शरीर में या देव शरीर में जिस शरीर के लिए हम सच्चिदानंद विग्रह हित मूर्ति प्रियालाल का त्याग करके और उनकी तरफ हम आकर्षित हो कौन सा सुख है अज्ञान की वृत्ति का तामसिक वृत्ति का राजसिक वृत्ति का त्याग करना ही साधना है तुम गुरु चरणों का आश्रय लेकर गुरु आज्ञा में अपने आप को इतना सुदृढ़ कर दे कि वो सुदृढ़ भाव ये कुमारगामी वृत्तियों का नाश कर दे जैसा सहित जाओगे सेवक जी ने कहा सहित बाढ़े भगत ग्रहत गुरु हित गार गुर हार अपनी मानत चार वेद सुष्मत डारी अविद्या कर विचार चित हित हरिवंश नारी रसी हृदय बन बिहार महिमा न पड़े सेवक श्री हरिवंश के जग भाजित गुण गाय जिनका हम गुण गा रहे जिनका हम नाम चिंतन कर रहे जिनके हम आश्रित हैं उस सुख की तरह बिकल नहीं हुए कभी चिल्ला के ऊना किनारे रोना आया हाल अड़ली कहा हो प्यारी कब कभ सुनोगी कभी रोना आया किस सुख के लिए कभी ऐसा हुआ कि दो बजे रात्रि के उठ करके चिल्ला चिल्ला के, के रोना प्रारंभ कर दिया हो सुन सहन प्यारी कब कभ आओ कभी ऐसा? अगर हम इस तरह की भावना का पोषण करेंगे शरीर का आकर्षण शरीर के भोग खान पान सुख की चाहना शरीर के विश्राम सुख की चाहना तो जीवन में आप कभी भी लेस मात्र भी अनुभव नहीं कर सकते हमारे प्रिय प्रीतम का सुख नहीं जो खान पान सुख चाहत अपने तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने प्रियालाल हमारे प्रेम मूर्ति प्रेम के खिलौना दो खेलते हैं प्रेम खेल केवल हम गुरु की शरणागति लेकर अगर अपनी वासनाओं का पोषण करने की बात सोचे तो फिर निर्णय यही होगा कि वह गुरु की कृपा नहीं है फिर निर्णय यही होगा कि भजन का कोई लाभ नहीं है गुरु मंत्र का कोई चमत्कार नहीं है वृंदावन वास का कोई फल नहीं मिला हाँ जो आराधना की उसका कोई लाभ नहीं मिला विवेक के द्वारा सुलझ के हमें कहा जाना है ये विचार करो साथ ही है आप इधर किनारे किनारे चले जाइए तो आपको कितने नाले मिलेंगे बिल्कुल साथ ही यमुना जी बह साथ में ही नाले जुड़े हुए हैं अगर भटक गए तो नालों के किनारे से कहा पहुंच जाओगे ये संसार के भोग सब नाले हैं। परमानंद स्वरूप प्रियालाल की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हो तो पास से ही है अगर आप अपना मार्ग भूल गए तो उस नालों में पहुंच जाएंगे जहाँ से पुनर्भि जननम पुनरअि मरनम पुनर सेनम बार बार जनम बार बार मरण बार बार नाना प्रकार के क्लेश बहुत बढ़िया अवसर मिला हुआ है हर समय जैसे अस्त्रधारी आए हुए शत्रु को परास्त करता है इसीलिए तो अस्त्र रखता है ऐसे ही लिए हमारे हमारे पास जो अस्त्र है वो गुरु वचन है हमारे पास जो अस्त्र है वो वाणी जी है हमारे पास जो अस्त्र है वो शास्त्र की आज्ञा सिद्धांत है अगर हम सिद्धांत से चलेंगे तो निश्चित मानो किसी भी विकार की ताकत नहीं साधक को परास्त कर सके किसी भी विकार की ताकत नहीं सदगुरु के होते हुए साधक विकार में परेशान है बड़े आश्चर्य की बात है भगवान ने कहा सदगुरु के होते हुए उसे भजनानंद न मिले उसे प्रियालाल के चरणारविंद का न मिले कैसी आश्चर्य की बात? कल्पतरु के समीप विराजमान दरिद्रदा सता रहे यमुना जी के समीप विराजमान और ताप सता रहा है पाप सता रहा है आश्चर्य की बात है सदगुरु की समीपता हो और उसके हृदय में अज्ञान हो अविद्या हो कैसी बात है इसलिए हमें आवश्यकता है वाणी जी के अनुसार अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए थोड़ी देर के लिए मन हम पर हावी हो तो हमें तत्काल उसे परास्त करने के लिए सुदृढ़ सत्संग का प्रयोग करना चाहिए जो हमने सुना है जो हम पढ़ रहे हैं ये हम दूसरों को सुनाने के लिए नहीं अपने हृदय में अस्त रूप से रखने के लिए जहां हमें कोई ऐसा कुमार्गामी प्रवृत्ति परास्त करना चाहती है उसे काट देते हैं और उसको काट करके सच्चिदानंद रस की तरफ बढ़ते यही तो साधना है